कर दिया इसमें हम लोग चतुर्थ शांति प्रकरण का चालीसवा देख रहे थे नास्त असत हेतु कम असत सदसत तथा असत्य सद हेतुकम नास्ती सद हेतु कम असत ये अजातवाद का मुख्य श्लोक है असत से असत की उत्पत्ति भी नहीं होगी और असत से सत की उत्पत्ति भी नहीं होगी जैसे शून्यवादी बौद्ध लोग कहते हैं सत से सत की उत्पत्ति जैसे सांख्य लोग कहते हैं वो भी नहीं होगा और सत से मिथ्या जगत सत ब्रह्म से मिथ्या जगत तो वो भी नहीं हो पाएगा जैसे सामान्यतया वेदांत में कहा जाता है सत ब्रह्म ही जगत का कारण है ये मिथ्या जगत तब तो ये भी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी तो यहाँ जो सत्य से असत ऐसा कहते हैं अर्थात ये वेदांत में होते हैं भेदा भेदवादी बोले तो वो लोग कहते हैं क्योंकि ये जो अद्वैत वेदांत है मतलब शंकर मत तो आ जाएगा ये तो इन्हीं का ही बात है इसलिए वो लोग नहीं कहेंगे की जो मतलब से जो मिथ्या होती है उत्पन्न होती है ये कोई जन्म वास्तव होता है ऐसा नहीं है तो अर्थात मुख्य वेदांत में तो होता ही नहीं कुछ अजातवाद इसमें खाली जो नास्ती असत है तो कम असत असत से असत नहीं बनता है ये कोई बात तो इसका कोई निर्दिष्ट नहीं अच्छा आपके पास ये इनका है जो मैशान जी का जो हिंदी वाला उसमें थोड़ा देखें तो दे, ये किनको किसको कहते हैं ये असत से असत ये किसको कहते हैं ये कोई ऐसा असत से असत असत जितना ऐसा ग्रंथ है इसमें मतलब इसका नाम कहीं हम देखा नहीं होता असत से असत किसको कहा जाता है क्या जी ना उनका वो असत वाले नहीं है हाँ वो जैन वाले असत वादी नहीं है असत केवल अर्थात ये शून्यवादी वाले होते हैं किंतु वो लोग तो असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं ये असत से असत ये किसका ये पता नहीं कैसे असत से असत ना ना उनका विज्ञान सत्य है ना असत से सत शून्यवाद विज्ञानवाद तो है विद्यमान है ज्ञान है अच्छा ठीक है मतलब कहीं अगर किसी को मिलता है तो ये सबसे सब में बांट लेना है ये असत्य असत्य असत ये कौन कहने वाले उनका नाम क्या है अच्छा आगे भाष्य में प्रथम पंक्ति में परमार्थस्तु न कस्यचित के नित प्रकार कार्य कारण भाव उप ये सिद्धांत का मुख्य मत है वास्तविक कहीं कुछ कार्यकारण भाव है नहीं किसी का जन्म होता नहीं पूर्व पक्ष पूछा कथम तो सिद्धांत उसको उत्तर देगा टीका में द्वितीय पंक्ति में अनिर्वाच्य मायामयम कार्यकारण प्रतीतिमात्र अयोक्तिक प्रसिद्धि इति आद्यम अभिसंध्यादम विभजते पूर्व पक्ष में कहा कि प्रसिद्धि दिखता है ये कार्यकारण भाव है अगर आप उसका निराकरण करेंगे तो प्रसिद्धि का विरोध होगा सिद्धांत कहते हैं कि प्रसिद्धि का विरोध हम करने के लिए नहीं कर रहे हैं प्रसिद्धि भी उपपत्ति हो जाएगी किंतु उत्पत्ति भी वास्तव नहीं होगा कैसे कहते के अनिर्वाच्यम माया मय अनिर्वाच्यम अर्थात जो वाच्य नहीं है निर्वाच्य अर्थात ये सत है असत है इसी प्रकार की जहाँ निश्चय हो जाएगा उसको कहा जाएगा निर्वाच्य ये सत है तो सत है सत का अर्थ त्रिकाला बाध्य तीनों काल में रहेगा असत है तो असत अर्थात तो कभी भी कहीं भी किसी के द्वारा भी देखा नहीं जाएगा जैसे बंध्यापुत्र तो ये दोनों अगर है तो सत है तो सत निश्चय हो गया असत है तो असत निश्चय हो गया किंतु जो सत भी नहीं है असत भी नहीं है अर्थात तो दिखता तो है किंतु तीनों काल में रहता नहीं जो असत होगा कभी दिखेगा नहीं ये किन्तु दिखता है दिखता है इसलिए असत नहीं है औसत नहीं है तो सत हो जाएगा कहते हैं सत होने के लिए तीनों काल में रहना चाहिए किन्तु कि तीनों काल में रहता नहीं बाद हो जाता है दिखता भी है बाद हो जाता है इसलिए दिखता है असत नहीं है बाद हो जाता है सत नहीं है तो ये भी नहीं है असत भी नहीं है इसको कहा जाता है अनिर्वाच्य मायामय तो माया इसको माया का कार्य माया का विकार कार्य कारणत्व प्रतीति मात्र सिद्धम ये जो कार्य कारण है ये केवल प्रतीति मात्र सिद्धम विचार करने से ये टिकता नहीं प्रतीति खाली दिखता है तो ये कहते हैं प्रतीति मात्र सिद्धम जैसे रजु में सर्प दिखता है कहते हैं अयोक्ति कम युक्ति विचार करने से ये नहीं है और इसलिए प्रसिद्धि अविरुद्धा दिखता है प्रसिद्धि उतना ही है दिखता है यही प्रसिद्धि है विचार से प्रसिद्धि नहीं है सिद्धार्थी कह दिया अभिंध्या मन में रख करके आद्यम पादम विभजते श्लोक का प्रथम पाद नास्त हेतु असत से असत इसकी उत्पत्ति कभी होती नहीं है भाष्य में नास्त्यसद हेतुकम यहाँ तक ले लिया प्रतीक नाद हेतुकम असद हेतुकम हे हे कहेंगे असन असन हेतु कहते हैं पहले असन अस का हेतु कारणम यस्य असत हेत यस्य बीच में स्वपदा वर्ण्य भाष्य भाष्य विदो विदुते सूत्रार्थम अथवा मंत्रार्थम अथवा श्लोका मंत्रो वर्ण्य वाक्य ही मंत्रुसारी स्वपदा च वर्ण्य भाष्य भाष्य भाशे विदु विदु तो मंत्र का अर्थ को वर्णन करेंगे वाक्यों के द्वारा वर्णन करने के लिए जो शब्द व्यवहार करेंगे वो हो गया स्वपद स्वपदा च चर्ण्य अर्थात जो पद स्वयं व्यवहार करते हैं उसका भी फिर व्याख्यान करते हैं असद हेतु कम ये तो उसका व्याख्यान आ गया असद हेतु यश्य फिर असद का फिर अर्थ करते दिया आदि हेतु का अर्थ कर कारण यश्य असत एव असद, असद हेतु है हे जिसका किसका कहते हैं असतः ये ष्ठियंत तो हो गया अन्य पदार्थ असत एव वो असत कैसा है कहते हैं ख कुसुमादि कारण असत था सस आदि और जिसका है कहते हैं कि वो ख कुसुमादि अर्थात ख कुसुमादि कारण है जिस सस का ख कुसुमा आकाश कुसुम होता है तो नहीं होता है कभी तो वो कारण हो जाएगा सस का ये दोनों ही असत है वो कभी होते ही नहीं तद असद हेतु कम असन न बीते असद हेतु वाला जो असद है अर्थात असत कारण वाला असत से उत्पन्न हुआ कोई असत ऐसा कुछ नहीं है टीका में द्वितीयम पाद द्वितीय पाद हो गया सद असद हेतुकम अर्थात असद से सत की उत्पत्ति आगे भाष्य में तृतीय पंक्ति में तथा तो सद अपि सद घट वस्तु असद हेतुकम सस विषाण आदि कार्यम इसमें समास कैसे कहेंगे तो यहाँ द्वितीय पद क्या है द्वितीय पद सद असद हेतुकम तथा तथा का अर्थ नास्ती सद असद हेतुकम तो यहाँ कारण कौन होगा असत कारण होगा असत कारण होगा तो यहाँ समाज कैसे कहेंगे कारण क्या असद असद असद कारण? द्वितीय में? सद और तो अभी यहाँ भाष्य में पंक्ति जहाँ चल रहे थे तथा तो सद अब घटा दी वस्तु असद हेतु कम तो असद हेतु हाँ तो आगे इसलिए कैसा समाच लेंगे क्या होगा हो तो ससु विषाणी अभी तो अभी हमारा कार्य क्या है यहाँ ये यह पंक्ति में भाष्य पंक्ति में कार्य किसको कहते हैं ससु विषाण आदि को कार्य कहते हैं हाँ असत ठीक है समाज कैसे कहेंगे ससुर शरणादि कार्य है तो असत हेतु कम ये होगा ससुर शरणादि क्योंकि कार्य सत्य तो समाज क्या कहेंगे आदि आदि कार्य कार्य तो ससोभिषाण आदि कारण शब्द कहाँ हुआ है कार्य कार्य उसका मतलब ससोभिषण आदि नाम कार्य <peligliyries> <yannaghi> <true colours> तो यहाँ सष्टी है ना क्योंकि हम यहाँ कारण असत को लेते हैं ना कार्य असत को लेते हैं कारण असत को लेते हैं तो यहाँ दे दिया औसत हेतु कम समास भी दिया तो इसलिए औसत हेतु हो रहा है असत हो गया सस आदि तो ये हत हुआ तो आगे तो सस विषाण आदि नाम कार्य होगा सद तो वस्तु ससाण आदि का कार्य भी नहीं होगा अर्थात तो सस से घट बन जाएगा एक अभी नहीं बनेगा अच्छा, आगे टीका में तृतीय पाद व्याकरोति तृतीय पाद में कार्य क्या है कारण क्या है दोनों सद शब्द इसको कहते हैं आगे भाष्य में तथा तो विद्यमान घटा दि विद्यम घटादी वस्तुअर कार्यम नास्ति। जो विद्यमान घटा वो विद्यमान घटा दि वस्तुअंतर कार्यम नास्ती तो ये समझ कैसे कहेंगे इसमें वस्तुअंतराणाम तो कार्य विद्यमान घटादि जो वस्तुअर हो गया तो वो वस्तुअंतर का कार्य कौन हो जाएगा सच विद्यमान घटादी ये जो विद्यमान घटादि हो गया सत्य हो गया कार्य <camas Meine Lawnole> वो विद्यमान घटादि वस्तुअंतर कारण का कार्य नहीं होते हैं घटादि विद्यमान हो गए कारण पहले दे दिया जो सच विद्यमान घटा ये कार्य आगे जो विद्यमान घटादी वस्तुअर ये हो गया कारण उसका कार्य पहले नहीं होता है क्योंकि पहले जो दे दिया श्लोक में जो दिया सच्च सद हेतु कम नास्ती प्रथम के कार्य है कारण है कार्य है और दूसरा सत कारण है तो इसलिए भाष्य में जो दे तथा तो सच विद्यमानम ये किसको कहेगा कार्यो को कहेगा और विद्यमानम कौन घटा दी विद्यमान का कार्य नहीं होता है तो हो ना अगर कहेंगे कि नहीं नहीं वो विद्यमान विद्यमान का कारण होता है कहते तो हैं घट से घटो बनने लगेगा आप एक खरीद लेंगे आगे आप उसी से बनता रहेगा और जरूरत नहीं होगा अच्छा ये हो गया तृतीय पाद आगे चतुर्थ ठीक है में कहते चतुर्थ पाद अर्थम आहो चतुर्थ पाद का अर्थ कहते हैं चतुर्थ पाद में कार्य कौन है कारण कौन है सद है तुकम असत सद हो गया कारण असत हो गया कार्य भाष्य में सतकार्यम न हाँ सतकार असत कुत यहाँ समझ कैसे कहेंगे सत्कार्यम असत कार्यम सतः सत का कार्य असत तो कैसे हो जाएगा अर्थात सत्य असत कैसे बन जाएगा कुतः एवं संभवत कैसे होगा आक्षेपों में अर्थात तो वो ही नहीं पाएगा ये जो किम शब्द दो प्रकार के व्यवहार होता है कहते कौन आए हैं प्रश्न कौन आया है अर्थात आक्षेप अर्थ कोई नहीं आया है ये यह यहाँ आक्षेप अर्थ में तो असतकार्य में कूद है कैसे हो जाएगा अर्थात नहीं हो पाएगा ये कहते हैं आगे टीका में अस्तुत तो ही प्रकारांतरण कार्य कारण भाव ये आशंख्य पूर्व पक्ष कहता है ये चारों प्रकार नहीं हो पाया ठीक है और प्रकारांतरेण कार्यकारण भाव आशंख्य तो इस प्रकार की आशंका करने से सिद्धांत कहेगा कि चार उपाय में कार्यकारण भाव नहीं हो पाया और भी आप कहते हैं कि अन्य उपाय से हो आपको अन्य उपाय पहले पता चलता है क्या तो नहीं चलता है तो फिर आप के? आपको पता चले ये एक उपाय भी है आप कहेंगे कि इस उपाय से हो तो नहीं है आप कह देते हैं अन्य उपाय से हो सिद्धांत अन्य उपाय है ऐसे पता भी नहीं चलता चलो तो कहते है पता नहीं चलता क्यों कहते हैं अगर होता तो पता चलना चाहिए यदि घट तरी दृश्यत घट अगर होता तो दिखता तो नहीं है इसलिए क्या निश्चय होता है घटाभाव तो इसको कहते हैं योग्य अनुपलब्धि से अभाव का ज्ञान हुआ तो योग्य अनुपलब्धि अर्थात तो अनुपलब्धि अभी घट का अभाव का अनुपलब्धि हो रही है और ये योग्य है और अगर अंधेरा होगा और कोई कह देगा की यदि घट है तो वो अनुपलब्धि अभी अंधेरा में घट की उपलब्धि नहीं हो रही है किंतु वो उपलब्धि योग्य है नहीं है तो किंतु दिन में कहेंगे की यहाँ भाव है घटो हमको नहीं दिखता है ये जो अनुपलब्धि है दिन में ये योग्य है तो देखता है क्या नहीं है इसको अनुपलब्धि कहते हैं ना अनुपलब्धि प्रमाण है अनुपलब्धि प्रमाण का यही तर्क देते हैं यदि ही घट सृश्य घट अगर होता तो योग्य यो अनुपलब्धि नो कर्मधारे है योग्या चौसा अनुपलब्धि ये जो अनुपलब्धि है ये योग्य तो है, यो यो है। अभी घट का अनुपलब्धि हो रही है दिन में है तो योग्य अंधकार में हो गया तो अयोग्य तो यहाँ कहते हैं योग्य अनुपलब्धि विरुद्धत् हमको ये अनुपलब्धि हो रही है चतुर्थ से पंचम नहीं है कुछ उपाय तो पंचम अगर होता तो पता चलता पंचम पता नहीं चलता तो ये अनुपलब्धि हो रही है अरे अनुपलब्धि योग्य भी है ऐसा नहीं कि अंधकार में घटा घटक दिखता नहीं कहेंगे वो बात नहीं योग्य अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि किस प्रमाण है किस प्रमा का अभाव अभाव ज्ञान के लिए अनुपलब्धि कारण है कहते हैं प्र, प्रमाण योग्य अनुपलब्धि विरुद्धत्वात अर्थात ऐसे योग्य अनुपलब्धि हो रहा है अर्थात अभाव में ये प्रमाण है इस चार को छोड़ के पंचम है नहीं पंचम का अभाव है मैवम इतिहा भाष्य में न अन्य कारण मैवम इतिहा न भाष्य में न च कार्यकारण भाव संभवती सत्यो वा कल्पय ये चार को छोड़कर के अन्य कार्यकारण भावो कल्पयुम न शक कल्पना नहीं कर सकते हैं अतो विवेकी नाम असिध है कार्यकारण क्यों इति अभिप्राय इसलिए विवेकियों के लिए कार्यकारण भाव किसी का भी असिधम अर्थात कार्यकारण भाव विवेकियों के लिए असिद्ध है नहीं है कार्य कारण बाबू नहीं है विवेकी अर्थात ज्ञानी यहाँ मान लेंगे नहीं तो कहेंगे कि तो कह दिया लिख दिया गुरु शिष्य नहीं है जब तक आपको रोटी दिखता है आवश्यक होता है नहीं जब तक आपको कुछ भी जगत में पदार्थ तो दिखता है तब तो तक ये सब ऐसा ही है ऐसा नहीं कह पाएंगे की शास्त्र नहीं है गुरु नहीं है शिष्य नहीं है वो सब नहीं चलेगा ज्ञानी के लिए वो सब नहीं है और ज्ञानी भी जब व्यवहार में आएगा वो अगर प्रणाम करेगा तो पहले गुरु को ही करेगा तो इसलिए ये तो सब रहेगा जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ ज्ञानी को ज्ञानी को ज्ञानी अगर समाधि में है तो नहीं है ज्ञानी अगर आपसे बात होता है तो निश्चित रूप से कहेगा ज्ञान तो, तो उन्ही मिला है तो निश्चित रूप से कहेगा ये इसका अंतिम श्लोक आएगा तो यथा यथा वलम कहते हैं अद्वैत में ना गुरु है ना शिष्य है ना कुछ है फिर भी हम प्रणाम करते हैं यथा वलम मतलब अपना सारे सामर्थ्य को इकट्ठा करके हम फिर भी प्रणाम करते हैं और भगवान भाष्यकार तो कहते हैं मतलब पा पाते ही अर्थात तो साष्टांग प्रणाम करते हैं तो ये सब अर्थात ज्ञानी भी व्यवहार करता है अर्थात जगत में है समाधि में तो कुछ नहीं व्यवहार करता है मतलब है व्यवहार करता है मतलब अभी सबसे महत्वपूर्ण तो जगत में गुरु ही है क्योंकि जो ये जन्म मृत्यु का मतलब जीवन मुक्ति जो देगा जीवन जो देगा वो तो महान है जीवन मुक्ति जो देगा वो तो और महान है तो अभियान अवस्था में ग्रामो में जो इतने दित्ता है असतः असत तो नहीं मानते मिथ्या मानते हैं है? मिथ्या मानते तो हैं जो चतुर्थ बोल सत्य होगा पूरे विचार करते हैं सबसे है ये अर्थात ये कहता है कि अज्ञान अवस्था अज्ञान मानने ही ये आपको मिथ्या का बात आएगा अर्थात अजातवाद में अर्थात अज्ञान नहीं है अज्ञान नहीं है अर्थात ये जगत नहीं अर्थात अब समाधि है इस प्रकार इसका भी निराकरण कर, कर दिया है अर्थात जगत की सत्ता का ही अर्थात प्रातिभाषिक सत्ता का भी निराकरण कर दिया इस असत्य माया माया सकते हैं प्रपंच दिया है ना ठीक है टीका असत से सत्य असत से सत्य बात ना ना वो लोग कहाँ जो जो उत्पत्ति हुआ वो तो असत से सत कहते हैं न्याय का कारण सत है का कारण उनका मतलब दंड चक्र कुलाल ये सब मिथ्या नहीं है वो असत है मतलब कार्य उत्पन्न होने से पहले असत है बोलते तो हैं जो जो सत सत है त्रिकाल महामुखी त्रिकाण तो सत्य सत्य तत् क्षणिकम ये शून्यवाद वाले भी कहते हैं किंतु ये मुख्य है विज्ञानवादियों का तो जो भी भावा है उसको क्या बोलते है संत में भावा आ, मतलब ये तो तो नहीं वाले आकाश को अभाव को उसको नित्य कहते हैं आकाश नित्य है अभाव नित्य है उनको तो कुछ भी नहीं हाँ मतलब ये शून्य है किन्तु तो ये पदार्थ इसको लोग कैसा स्वीकार करते है ये प्रश्न उपनिषद में कहीं टिप्पणी में बड़े महाराज जी इसको विचार किए और भामति में ये विचार आए हैं रत्न प्रभा में तो इसका इतना शायद नहीं है तो वो लोग अच्छा मैं उसको थोड़ा देख करके कल इसको और थोड़ा विचार करेंगे वो लोग शून्य भी कहते हैं किंतु ये आकाश और अभाव अर्थात ये शून्य का ही मतलब प्रपंच इस प्रकार की वो कहते हैं क्योंकि वो कोई ग्राह्य नहीं है इसलिए शून्य ये है कहते हैं वास्तविक जो विज्ञानवादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि केवल सत क्षणिक विज्ञान है शून्यवादी लोग कहते हैं कि ये जो विज्ञानवादी लोग क्षणिक विज्ञान कहते हैं वो भी नहीं है अर्थात तो प्रतियोगित्व ना उसको स्वीकार करते हैं कहते हैं ये जो विज्ञानवादी वाले मानते हैं वो नहीं है तो ये किन्तु जो विज्ञानवादी वाले मानते हैं कहते हैं शून्य है वास्तव स्वरूप शून्य है उससे ये उत्पन्न होता है विज्ञानवादी ऐसे नहीं कहते हैं मतलब से उत्पन्न होता है वो नहीं कहते हैं तो ये कहते हैं कि से उत्पन्न होता है तो इसलिए वास्तविक तो है नहीं क्योंकि तो नहीं इसलिए विज्ञानवादी लोग जो विज्ञान मानते हैं वो नहीं है किन्तु तो वो लोग ये आकाश और अभाव को मानते हैं शायद कुछ तीन शब्द वहाँ भी व्यवहार करते हैं थोड़ा देखो सुन्यों से देखिए यहाँ टीका में वाम पार्श्व में नीचे से तृतीय पंक्ति में दिया शून्यवादी नस्त सदेव कार्य जायते शून्य दी थी मनते में दिया तृतीय पंक्ति में नीचे से तो शून्यवादी सदैव कार्य जायते शून्य तो शून्यवादी लोग ऐसे ही हम विचार देवी जहां भी देखे हैं शून्य से अंकुर की उत्पत्ति हुआ शून्य से घट की उत्पत्ति होती है वो लोग शून्य कहते हैं कहते शून्य से कैसे कहते हैं नाश से उत्पन्न हुआ इसलिए अभाव को वो लोग नित्य पदार्थ मानते हैं जिससे कि उत्पन्न हो जाता है तो जो शून्य कहते हैं उसका स्वरूप क्या कहते है हैं अभाव तो पिंड का अभाव हो जाना उसी से घट की उत्पत्ति होती है इसलिए जो पिंड का अभाव ये शून्य है इसी से उत्पत्ति होती है जिन जो उत्पत्ति होती है वो तो सत है और है वो कहते हैं तो है तो एक क्षण के बाद कहा जाएगा तो फिर शून्य में जाएगा तो इसलिए शून्य ही वास्तव अधिष्ठान उनका शून्य ही है ऐसा कहते हैं हम लोग अवय रह ये तो वेदांती लोग उनको कहते हैं वो कहते हैं शून्य से आया वेदांती बै। लोग कहते नहीं नहीं बीज का अवयव है वहाँ बोलो कहते हैं बीज का नाश है वो कह बीज का नाश अभाव उससे अंकुर वेदांती कहता है कि बीज का अवयव उससे अंकुर बीज नहीं है किंतु बीज का अवयव है ये दोनों में अच्छा ये चालीस उच्चारण हो गया तो, गुण गुण तो ये सब अर्थात तो ये ये जगत मिथ्या है खाली दीखता है ये सब निश्चय होने के लिए क्या क्या चाहिए पहले तो घर द्वार छूट जाना चाहिए आगे तो धीरे धीरे फिर ये पढ़ पढ़ करके को पूरा भर करके किताब छूट जाना चाहिए आगे फिर ये शरीर छूट जाना चाहिए शरीर छूट जाना चाहिए मर जाना नहीं चाहिए शरीर से तादाद में हट जाना चाहिए शरीर को कीड़ा काटे चाहे कुछ हो उसका हाथ कट जाए चाहे आग फूट जाए कुछ चिंता नहीं है तभी ये सत्य है ये जो कहता है अभी हमको सब है और कहेंगे कि ये जगत मिथ्या हो जाए ये तो इस प्रकार की नहीं है आगे स्वप्न जागरितर वस्तुतो तो नास्ती कार्य कारण तो अत्र हेतुंतरम आह स्वप्न जागरित में वास्तविक कार्य कारण भाव नहीं है इसके लिए दूसरा प्रमाण देते हैं हेतुंतरम आठ नंबर टिप्पणी आविद्यकत्व रूप हेतु इत्य अभी कहते हैं अविद्या ही हेतु है तो अन्य कोई हेतु नहीं है हेतुअंतरम नहीं है तो हेतुअन्तरम नहीं है तो हेतुअंतरम कहने से अन्य हेतु हेतुअंतरम तो ये अन्य हेतु कहते हैं नास्तिक कार्य कारण तुम इसमें हेतुअंतरम कहते हैं ये हेतुअंतर क्या है ये कहते हैं आविद्य का रूप हेतु आविद्य का अविद्या से ही होता है अर्थात यहाँ कहेंगे कि, कि ये जागरण से स्वप्न नहीं हो रहा है ये अविद्या से हो रहा है स्वप्न भी अविद्या से इसलिए जागृत स्वप्नों में कोई कार्यकारण भाव नहीं है यथा तथा विपरचिंत्यान्भूतवत्शत कथास्वप्ने धर्मस्त्र पश्यती साथ थार्वा साथ थार्वा साथ एक दो तीन चार श्लोक में चार टिप्पणी है तो चारों टिप्पणी देखेंगे पहले विपर्यासात एक नंबर टिप्पणी अविवेका अविद्यासात अविद्या के चलते आगे क्या कहते हैं यथा जाग्रत अचिंत्यान अचिंत्यान दो नंबर टिप्पणी अनिर्वाच्य रजतादि भावन अनिर्वाच्य रजता आदि सुक्ति में दिखने वाला रजता सुक्ति क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं कि बरसात का दिन में एक, एक कीड़ा घूमते हैं उनका दोनों पार्स ऐसा होता है खुल जाता है उनका अंदर से उसका सूंड जैसे निकलता है सामने में ऐसा जो रहेगा आ, क्या कहते हैं? हाँ स्नेल हाँ ऐसा नहीं उसका ऊपर वाला एकदम सफेद होता है वो एकदम सूर्यकिरण से चकचक दिखेगा उसको रजत मानेगा तो ब्रह्म होता है उसको कहते हैं सुक्ति में वो रजत दिखना तो जैसे जागृत अवस्था में विवेक के अभाव होने से निश्चय नहीं कर पाने से अविद्या के चलते वो रजत को देखता है है तो सुक्ति और भूतवत स्पृशेत भूतवत तीन नंबर टिप्पणी दे दिया भूतवत भूतवत स्पृशेत सत्यान इव पश्यती वो सत्य जैसा मानता है दिखता है सुक्ति में रजत वो रजत को सत्य मानता है तो ये कहते हैं ये जागृत में ऐसा होता है ठीक कहते हैं तथा तो स्वप्न विपरिया स्वप्न में भी अविद्या के चलते तत्र धर्मांत तत्र पश्यती तत्र चार नंबर टिप्पणी स्वप्न एवं जैसे जागृत में सुक्ति रजत देखता है और मृग मरिचिका देखता है अथवा रजु में सर्प देखता है जैसे जागृत में देखता है ऐसे स्वप्न में देखता है स्वप्न बिल्कुल वही है ये सब को कहते हैं प्रातिभाषिक ये सब पदार्थों को चक्षु से नहीं देखा जाता है। मन से देखता है तथे तो पश्यति पश्यती तो इसलिए जागृत में भी ये जो पदार्थ देखता है सब अविद्या अविद्यावसात तो देखा और स्वप्न में भी जो देखता है तथा तो अर्थात वो भी अविद्यावसात देखा तो ये अगर अविद्या से दिखा और ये भी अविद्या से दिखा तो फिर वो दोनों में कार्य कारण आएगा कहेंगे तो ये भी उन्हीं का पुत्र है ये भी उन्हीं का पुत्र है ये दोनों में फिर जन्य जनक भाव हो जाएगा नहीं होगा तो ये जागृत भी अविद्या से जैसा होता है स्वप्न भी अविद्या से ऐसा होता है तो फिर कहा किसका कार्य कारण भाव कही नहीं है ये दोनों ही अभिद्या से होते हैं अर्थात ये दोनों सत्ता एक गर्दी है व्यावहारिक प्रातिभाषिक सत्ता जाग्रत स्वप्न दोनों एक ही है। सब ही है, है। टीका में श्लोक तात्पर्य आह श्लोक का अर्थ कहते हैं भाष्य में जाग्रत पुनरपी जागृतस्वप्नरअस कार्यकारण भाव आशंका फिर जाग्रस्वोर असत् जाग्रत स्वप्न ये दोनों असत है पांच नंबर टिप्पणी असतो प्रातिभाषिक जाग्रत स्वप्न दोनों ही जो प्रातिभाषिक है उनका कार्य कारण भावो आशंकाम अपनयन उसमें कारण भाव का आशंका पूर्व पक्ष कहता है जागृत कारण है स्वप्न कार्य है इस आशंका को अपनयन हटाते हुए कहते हैं ठीक है हमें अक्षरार्थम कथ यती श्लोक का अभी अक्षर कहते हैं पहले तो तात्पर्य कहते हैं जागरत स्वप्न में कारण भाव हटाना अभी अक्षर कहते हैं श्लोक में है विपर्यासात उसका अर्थ कहते हैं अविवेकत्व तो यथा यथा का अर्थ जैसे है यथात यथा जागृत जागृत तथा जागृत अचिंत्यान भावान अच्छा यहाँ आगे समास देखिये अचिंत्यान भावान ये तो अलग पद हो गया जो भाव है वो अचिंत्य है इसका अर्थ कहते हैं अशक्य चिंतनीयान अशक्य चिंतनीयान में कैसा समास कहेंगे वो भावों को कहेगा जो भाव की अचिंत्य है अचिंत्यान भावान उसके लिए कहा अशक्य ये समय भी बुद्धि लगती है तो इसलिए उनको व्याकरण पढ़ना पड़ता है ताकि बुद्धि को काम में लगाए नहीं तो सुनेंगे अयोध्या तो में राजा थे दसर तो तो उनका चार पुत्र थे बड़ा पुत्र था राजा बनने का था कल जंगल में जाना हुआ गया रावण को मार दिया फिर वापस आ गया फिर ऐसे ऐसे होगा बुद्धि लगा नहीं लगेगा ये सब में बुद्धि लगेगा ये साधना है ज्ञान मार्ग चिंता कहाँ है देखिए शब्द क्या है तो चिंतनियान वो तो समास होने के बाद क्योंकि भावान और चिंतियान उसी का व्याख्यान करते हैं तो असंख्य चिंतनयान हो तो एक पदक हो गया अभी असंख्य चिंतनीय उसमें समास कहना पड़ेगा वो तो आगे द्वितीय भोवचन हो गया असक्यो चिंतन असक चिंतनिया कौन हो जाएगा वही तो भाव हो जाएंगे तो अशक्या चिंतनिया तो चिंतनिया अगर करेंगे असक्या चिंतनिया चिंतनिया कौन है भाव तो भाव असक्या है कहेंगे तो अभी हम भाव को अशक्य कहते हैं ना ये भाव का जो चिंतन है वो, वो चिंतन को अशक्य कहना चाहिए हमको चिंतन नहीं है तो इसलिए चिंतनियों को अगर अशक्य कहेंगे अनियर प्रति यहाँ किस अर्थ में लेना पड़ेगा चिंतन अर्थ में लेना पड़ेगा तो अनियर को कर्म में लेंगे ना भाव में लेंगे भाव में लेंगे अनियर को कर्म में लेने से वो चिंतन वो भावान को कह देगा फिर अशक्य के साथ समास नहीं हो पाएगा इसलिए अर्थात असक्यम चिंतनीयम ये शाम चिंतनीयम चिंतनियम का अर्थ है चिंतन अभी आप भाव में करेंगे अनियर तो ये तय एवं कृत्य तखल तो था तो भावकर्मण होकर के यहां भाव मिले ये सब जितना बड़े महाराज का टिप्पणी पढ़ेंगे ना ये सब बुद्धि होगा ऐसे जागे में बड़े मर यहाँ तो लिखे नहीं होता सामान्य मानकर के <laughs> तो ये इतना ये तो हम लोग पहले तो बहुत दिमाग घूमता है ये कैसे घटेगा ये तो ये, ये सब तो कितना गहरा उन लोगों का विचार चलता है उनका बुद्धि इसी में ही चलता है ये शब्दों का क्या अर्थ है ये शब्दों का ये अर्थ है तो इसके साथ कैसे चलेगा हम लोग तो आजकल तो धीरे धीरे अंग्रेजी परम्परा आ जाता है ना वो तो बिल्कुल ये शब्द का तो एक मतलब वो शब्द का अर्थ और नहीं लेंगे वो तो वाक्यों का अर्थ ले लेंगे बाक्य अर्थ हो गया काम हो गया ये शब्द का अर्थ तो तो ये जब शब्द में बुद्धि चलेगा ना धीरे धीरे जानेंगे कि बुद्धि शास्त्र में आ गया ये शब्द कैसे हुआ यहाँ कैसे बना असक्य अशक्य चिंतनयान तो असक्य अशक्य चिंतनयान रजुसर्पा दिन ये तो दृष्टान्त दे दिया भूतवत तो जो श्लोक में दिया ना अचिंत्यान उसका का व्याख्यान है अचिंत्यान भाष्य में दिया उसका अर्थ भावान उसका अर्थ कहते हैं असक्य चिंतनीयान उसका अर्थ कहते हैं रज्जुसलपादीन यहां तक एक पद का व्याख्यान हुआ आगे श्लोक में दूसरा पद है भूतवत् तो भूतवत् भूतवध का अर्थ कहते हैं परमार्थव भूत अर्थ है वास्तव परमार्थ जैसा अर्थात तो वास्तव जैसा सत्य जैसा आगे दिया स्पृशत स्पृश का अर्थ कहते हैं स्पृशन इव विकल्प तो स्पृशन इव स्पृशन इव अर्थात जानन इव जानता हुआ जैसे कल्पना करता है रज्जु में सर्प को देखता हुआ जैसे कल्पना करता है मैं सर्प देख रहा हूं यह सर्प का भी कल्पना करता है और सर्प का देखने का भी कल्पना करता है ये दोनों को कल्पना करता है स्पृशन इव विकल्प इत कश्चित यहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा कश्चित के आगे पूर्ण विराम हो जाएगा पूर्ण विराम जहाँ करेंगे वो कश्चित यहाँ तो अभी जोड़ करके शब्द है तो पूर्ण विराम करेंगे तो अर्थात तो ऊपर नीचे लाइन खींच देंगे ताकि पता चलेगा यहाँ कश्चित के आगे पूर्ण विराम हो गया आगे फिर द्वितीय वाक्य है शक्य में भी हो गया ना वो कर्म नहीं ले लेंगे चिंतनों को हम अशक्य कह देंगे सकली धातु का कर्म हो जाएगा चिंता न तो हो जाएगा ठीक है कश्चित अश्य पूर्वेण क्रियापद संबंधः जो दिया ना विकल्प एदर्थ कश्चित तो एक कश्चित शब्द का अन्वय जाएगा जो द्वितीय पंक्ति का अंतिम है दिया स्पृशन ही वो जो स्पृशन हो गया क्रियापद क्रियापद अच्छा अच्छा ना कश्चित उसका पूर्व में कश्चित विकल्प कश्चित छह नंबर टिप्पणी कश्चित भ्रांत भ्रांत इस प्रकार विकल्प कल्पना करता है मैं देखता हूं जैसा कल्पना करता है कश्चित नहीं वो विकल्पय तो कश्चित का अनुय जाएगा विकल्प के साथ ठीक है मैं दृष्टांतम अनुदय आह दृष्टांत का अनुवाद करके अभी दार्ष्टान्तिक कहते हैं दृष्टान्त हो गया ये जो रज्जु सर्प इत्यादि ये सब जागृत में देखता है वो वास्तविक नहीं होने पर भी मैं वास्तव पदार्थ को देखता हूं ऐसा मानता है खाली अभी दाष्टान्ति को हो गया स्वप्न तो उसके लिए कहते हैं भाष्य में यथा तथा क्विद के आगे वाक्य विराम हो गया पूर्ण विराम हो गया यथा तथा स्वप्ने विपर्यासत जैसे ये दृष्टान्त हुआ इसी प्रकार की स्वप्न में भी विपर्यासात विपरियासाद का क्या अर्थ कहा था अभिवेक अभिवेका अर्थात तो अविद्यावसाद केवल अविद्या से हस्त्यादीन धर्म पश्य नीव विकल्पयती स्वप्न में भी हस्ति देखता हूं विकल्पयति इस प्रकार की कल्पना करता है तथा पश्यती स्वप्न में हस्ति देखता है तत्र पश्य तत्र वो स्वप्न में सात नंबर टिप्पणी दिया तत्र स्वप्न अच्छा यहाँ थोड़ा पाठ संशोधन करना है स्वप्नान एव एवि स्वप्ने भव इति स्वप्न दान स्वापनाव त्रा चाहिए आकार चाहिए आगे मोह है मोह को न करना है स्वतंत्रान आविद्यकान ऐसे पाठ होगा तो नीचे स्पष्ट करके लिख सकते हैं स्वतंत्र नाविद्यक तथ अर्थात स्वप्नों में स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थात जागृत निरपेक्ष अगर जागृत को उपेक्षा करके सर्वदा स्वप्न देखेगा स्वप्न में बहुत कटपेस्ट होता है आप वृक्ष में चढ़ें और स्वप्नों में देखेंगे वृक्ष के ऊपर तालाब है ये कभी हो जाएगा जागृत में कभी आप वृक्ष के ऊपर तालाब देखे है स्वप्नों में किन देख सकते हैं तो ये कैसे हुआ कहते हैं कटप्रष्ट हो गया यहाँ से ले लिए वहां से ले लिए जोड़ दिए तो इसलिए कहते हैं यहाँ से ले लिए वहां से ले लिए जोड़ दिए कुछ नहीं है सब वहा अविद्या से बन गया तथा स्वप्नान अविद्यकान न तू जागरित वासनाधीन स्वप्न में जो देखता है जागरित वासना से देखता है ऐसा नहीं है आगे भाष्यो में पश्यति भाष्य में अंतिम बग ली दिया पश्यती न तू जागरिताद आगे पाठ संशोधन करना है भाष्य में न तू जागरिताद उत्त पो छूट गया उत्त तो के के पर में प रहेगा उत्पद्यमानं मानन न तू जागरिताद उत्पद्यमानं मानन जागरित से उत्पन्न होते हैं वो स्वप्न वाले वो नहीं है स्वप्न पूरा अपने अभिद्या से होता है जागृत पूरा अपने अभिद्या से होता है देखिये कैसा हमको बताता है शास्त्र पहले कह दिए जागृत में आपको संस्कार होता है उससे आपका स्वप्न होता है पहले कह दिए और भी कह देते हैं वो भी नहीं है क्यों हम लोग साधारण तो मान लेते हैं जागृत में साधारण तो जो शास्त्र नहीं पढ़ता वो तो वो भी नहीं जानता कि जागृत से स्वप्न होता है जब आप शास्त्र पढ़ने आएंगे आपको ऐसे ही बात कहेंगे जो कहने से आपको तुरंत पकड़ में आएगा देखिए आपको जागृत में जैसा दिखता है ना स्वप्न में ऐसा दिखता है आप थोड़ा पकड़ लेंगे फिर धीरे धीरे चलेंगे आगे जाकर के कहेंगे ऐसा नहीं है आपने पहले कहा था तो पहले कहा था इस दृष्टि से कहा था आपको अगर पहले से ये बड़ा बात कह देता तो कहेंगे तो फिर ठीक है तो हम तो अभी भी ज्ञानी है कभी कभी ऐसा होता है आठ दस दिन में रहा यहाँ शायद दो चार दिन रहे फिर जाके ब्रह्मानंद में रहे तो फिर एक महीने के बाद एक दिन गंगा किनारे से शाम को हम जा रहा था तो मिले तो बोले हमको लगता है कि जगत सब मिथ्या है और क्या अधिक जानना है बोला बिल्कुल कुछ अधिक जानना नहीं है मिथ्या है तो जगत मिथ्या है तो इतना ही तो चाहिए बोला तो फिर क्यों ये सब में राना तो कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं फिर पंद्रह दस के बाद गए तो फिर देखा एक साल के बाद फिर गुण तो थोड़ा और उद्यम करना पड़ेगा मतलब हाँ थोड़ा करना पड़ेगा तो फिर थोड़े दिन के बाद और फिर गए तो अभी बुद्धि नहीं होगी पूरा उद्यम करना पड़ेगा ये अभी नहीं हुए पहले तो ज्ञानी है आगे कहे थोड़ा उद्यम करना पड़ेगा और थोड़ा भटकने के बाद कहीं हो तो सारा जीवन उद्यम ही करना पड़ेगा ये धीरे धीरे होता है ठीक है ये इकतालीस लोग उच्चारण करिए ओ पूर्ण मद पूर्ण मिद पूर्णमुद्य